जो कोई भी सगुण ब्रह्म का परिधान करता है वह कर्म योगी जो सगुण ब्रह्म का आलंबन कर उसी का अध्ययन करने वाला जो ज्ञानी योगी दोनों ही अपने अपने साधन विशेषों के कारण से भले ही रूप रस गंध स्पर्श आदि इन सकल तत्वों से परे हो जाते हैं आकाश का जो परम रूप है तो भूतादी का तामस जो अभिमान है वहीं पर वे फिर तो ये को प्राप्त नहीं सगुण ध्यान करता है जो सगुण भजन करता है, ये सगुण चिंतन करता है वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए अगर प्रत्यं प्रत्यंग आत्मा प्रदीपम निर्वचनीय में वह गाप्नती जाती दीप वह वह निर्वचनीय जो अनिर्वचनी निर्वचनीय जो पदार्थ है उन्हीं को जानता है इसलिए उन्हीं को प्राप्त करता है इसलिए इसका नाम प्रत्यक्ष है, है सतान वहति कौनते नवस परमाम गतिम महाभारत का शांति पर में देखने को मिलता है सान वहति हे कौन ते न गतिम आकाश से भी जो पर है आकाश का भी जो कारण है उसी को प्राप्त कर सकता है आकाश का कारण कौन है वेदांत-बतांत को नहीं कहना है योग मत है आकाश का कारण कौन है शब्द तन मात्रा का भी कारण कौन है ये आकाश तात्पर्य शब्द तन मात्रा है उसका भी कारण कौन है तेजस अहंकार मात्र तो नहीं तेजस अहंकार इनके अहंकार का तीन रूप है सप्त रजत और तम सप्त से ज्ञान इंद्रिया वगैरह होते हैं रजस से इन भूतों की तमुगुण से भूतों की होती है रजस रजस्य कर्मेन्द्रियों की होती है इसे अहंकार का सत्य गुण भी नहीं रजगुण भी नहीं तमगुण ऐसे होता है तामस अहंकार होता है और तो तामस अहंकार महत्व से ऐसे महत्व पूरी पूरी अहंकार ही चाहे राजस्व चाहे साधु तामस हो तो महत्व से पैदा हो रहा है महत्व अहंकार अहंकार से बद उससे भी सत्व के पांचों की फिर मिलकर के मन हो गया ये हो गया ऐसा अलग अलग विभाजन बनता है सतान वह तुम्हारा कहने का मतलब वह? तामस भाव कोई प्राप्त किया ना भूतों के कारण बता जो तामस अहंकार उस तमो भाव कोई उसने प्राप्त किया है वो कई बलित तो ही नहीं इसे ध्यान हमें उस ईश्वर का करना है जो निर्गुण ईश्वर प्रणिधान से लक्ष्य क्या है इसलिए इसलिए बताया जा रहा है कि ईश्वर प्रणिधाना जो ईश्वर है वो सगुण नहीं लेना यदि सगुण लेते हैं उसका फल मोक्ष नहीं होगा और यहाँ जो बताया जा रही ईश्वर प्रणान मोक्ष का साधन रूप में वर्णन किया समाधि का पहला साधन कौन है प्रक्रिया कर्म प्रधान क्रिया प्रदान अभ्यास वैराग्यभ्यारोध दूसरे में ईश्वर प्रणिधानध्वाय चल रहा है इसलिए ये सब जो विकल्प दिए जा रहे हैं है, ये कैवल्य के लिए है समाधि का साधन बताया जा रहा है अतम का साधन यदि है तो उसको क्या करना पड़ेगा ना इसलिए सगुण ईश्वर को नहीं लेना है यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा निर्गुण ईश्वर को ही इतना इन्हें और भी वहीं पर प्रमाण दे रहे नवो वह रजस परमा गतिम तो रजगुण का परम गति है वा नबो वहति लोकेशा अर्थात हे लोकेश नब वा उक्त जो तम योगी है को रजगुण की परम गति भी प्राप्त हो सकती है यदि वो अहंकार तो प्रदान करके करता है से भूत को हट करके रज प्रदान हो करके अहंकार को तत्व में भी लय प्राप्त हो सकता है और आगे कह दिया लेकिन जो निर्गुण करेगा चराचर विभाग अंश वही कविल के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है अहम स्मरण अहम इति स्मरण की व्याख्या करते हुए लेकर सर्वभूतेश चात्मान सर्वभूतान चात्मित मनुस्मृत्यादियों में जैसा कहा गया ईश्वास्त्र परिषद में कई जगह आया सकल भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सकल भूतों को कल्पना करता है ऐसे जो ग्रहण करने वाला होता है शुद्ध अंतकरण करण वाला सप्तम वह शुद्धात्मन परम नारायण प्रभु इस प्रकार से सत्तम वहति ती वह सत्व प्रधान वाला होकर के जब रहता है और शुद्ध अंतकरण वाला साक्षात परम नारायण जो है प्रभु है उसी को प्राप्त करता है तीनों स्थिति बताया तमगुण की प्राप्ति रजगुण की सतगुण की जैसी साधना करते हो उस पर निर्भर है ईश्वर को भूतात्मक तो, भूतों का तो करके चलोगे आप भूतों का मानोगे, तो कारणत्मान की प्राप्ति होती है और भूतों का कारण न मान करके करणों का कारण मानोगे तो रजगुण की प्राप्ति हो जाती है और अपने ज्ञान के कारण मानकर सब को आधार करके चलोगे तो शिव की प्राप्ति हो जाती तीनों विकल्पों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है प्रभुर परमात्मा परमात्मात्मा इसलिए कहते हो जो शुद्धात्मा होता है शुद्ध अंतकरण वाला होता है वो अपने अंतकरण में परमात्मा का ही निरंतर वहन कर रहा है अगर परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप अपराज स्वरूप है उसी को कहते हम लोग अखंड वृत्ति वेदांत में और योग में कहेंगे ये? ईश्वर आकार वृत्ति बना लिया निर्गुण निराकार ईश्वर आकार वृत्ति बन रहा है उसको तात्पर्य निर्गुण निराकार भी है और उसकी वृत्ति भी कैसे बनेगी समस्या खड़ी होगी ना वृत्ति तो होती है हमेशा कोई ना कोई आकार वाले पदार्थ की और निराकार पदार्थ का वृत्ति हो वहा तात्पर्य यही है निराकार की वृत्ति होने का मतलब आपकी सारी वृत्तियां निर्विषयनी हो गई वृत्ति जो है साविता सानंद आगे ना पहले सासविता है सानंद है सविचार और सवितर सवितर तो बहुत घटिया है छोड़ दो उसको सविचार भी ऐसे ही है सूक्ष्म तत्वों में लेके चलता है करणों को लेके चलता है उससे आगे अहंकार आता है सासानंद असुविता तो आती है इन सभी में अब क्या देखते हैं विभिन्न तत्वों को लेकर चल रहे हैं प्रकृति तक आ रहे हैं महत्व तक आ पाते हैं लेना महत्व को भी त्यागना है प्रकृति को भी त्याग देना है अर्थ क्या है आपके मन की वृत्तियां आपके जो चित्त की जो, चित जो वृत्तियां हैं वह प्रकृति से लेकर के होने वाले जितनी भी कार्यात्मक जगत है उनमें किसी को भी विषय नहीं करने का नाम ही निर्गुण आकार का अपने निर्गुण निराकार का वृत्ति बन गया इसलिए मैंने पहले कई बार दृष्टान दे चुका हूं दर्पण का अमावास्या का दृष्टान दिया उसे होता क्या है दर्पण जब प्रतिफलन फेंक रहा है जब तक आप सूर्य से विमुख करके उसको पकड़ रखते सूर्य से विमुख होकर दर्पण पकड़ते क्या होता है विमुख मैंने विपरीत नहीं, प्रतिमुख नहीं करना विमुख का मतलब सीधे उसके आमने सामने तिरछा करना प्रतिमुख हो जाना विमुख हो जाए तीन ही शब्दावली होती है अभिमुख विमुख प्रतिमुख अभिमुख मैंने ठीक उसके सामने ही कर देने का विमुख मैंने थोड़ा टेढ़ा करने का प्रतिमे उल्टा ही कर देना हम प्रतिमुख भी बात नहीं कर रहे हैं विमुख की बात जो प्रतिमुख है वो तो पशु ही है उसको तो छोड़ ही दो ये विमुखता में क्या होता है आपकी वृत्तियां जो है जगत की ओर जाते हैं वहां सूर्य से किरण आए और टकरा करके जैसे दर्पण से दूसरे दीवार आदि में चला जाता है उसी प्रकार लेकिन यदि आप दर्पण को अभिमुख कर दीजिएगा तब कहा गए सारी वृत्तियां उस स्थिति में कहा जाएगा वह दर्पण अपना कारणभूता जो स्वरूप होता जो था सूर्य को प्राप्त हो गया है और विषयों को ग्रहण नहीं किया वहां विषय क्या है बिंब ही विषय हो गया चाहे बिंब जो भी आकार वाला है तदाकार वाला हो गया और बिंब निर्गुण आकार का है अत्यिंब भी प्रतिबिंब भी, भी निर्गुण इसलिए कहते यहा बुद्धि जो है प्रतिसंवेदी पुरुष प्रतिवेदी होने के नाते पुरुष प्राप्त प्रकाश और प्रकाश को जगत की ओर छोड़ता रहा है अब बुद्धि यदि प्रतिमुख को कर विमुख को भी हट करके तो पुरुष से प्राप्त जो चैतन्य का धारा था वो कहा जाएगा वापस पुरुष में ही लीन हो जाता है इस आगे तार से वृत्ति विशेष का नाम ही हम कहते हैं निर्गुण हो जाना अर्थात जगदा जगत विशेष वृत्तियों का न होना इसी को कह दिया तो गया निर्गुण निराकार वृत्ति हो गया नहीं तो वृत्ति में कोई निर्गुण की वृत्ति निराकार की वृत्ति होती नहीं है बस वहां से आया वहीं लौट गया जहां से आया वहीं लौट गया बस तो इसी का नाम निर्गुण निराकार वृत्ति होना अखंडा कर वृत्ति होना ब्रह्म कर वृत्ति होना ऐसे इसी की व्याख्या है मिन की भी हम लोग दृष्टान देते हैं चंद्रमा से जो किरण आ रहे हैं इस समय आप देखते हैं किरण कहाँ आ अपनी ओर आ रहे हैं नहीं या पृथ्वी की ओर आ रहे हैं शुक्ल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में क्या है? शुक्ल पक्ष शुरू हुआ फेंक रहा है इस तरफ और पूर्णिमा में पूर्ण रूपे धीरे घटते जाते हैं वो, क्योंकि वो सूर्याभिमुख होते जा रहा है क्या बीच में आ रही पृथ्वी की छाया पड़ने लगी जो भी भाषा प्रयोग करो वहां पर अपनी अपनी तरीका है लेकिन तात्पर्य क्या होता है अंत में जो सारे पृथ्वी गए कहा अमा का दिन ये तो है नहीं कि सूर्य से किरण आना ही बंद हो गए चंद्रमा के ऊपर क्या सूर्य ही अंधकार हो गया आते हो चंद्रमा जो है प्रतिबिंब नहीं डाल रहा है तो कह सकते सूर्य तो नित्य प्रकाशवान है तो प्रकाश डाल ही रहा है किरण तो आ ही रहे हैं और चंद्रमा के ऊपर जरूर पड़ रहे होंगे लेकिन उसका प्रतिबिंब कहा गए तो वापस गए मानना पड़ेगा आपकी ओर नहीं आए कहीं तो और चले गए तो हम इसलिए क्या कहते हैं उसको कहा गए अपने स्वरूप मूर्ख सूर्य की ओर वापस चले गए यही मानते हैं यहां पर उसी प्रकार से होता है इसी को संकेत करते ने कहा जो है इसीलिए हमें निर्गुण ईश्वर का ही यहां प्रणध्यान करना है ओम के द्वारा सगुण का नहीं और ओम तो आप जानते हैं दोनों का बद के परम अपर परम अपरंचत ओंकार एवं मुंडक में भी कहा है जो पर है वो भी ओम ही है जो अपर ब्रह्म है वो भी ओम है ओम दोनों के वाचक होने से संशय होता है हम किसको पकड़ें पकड़े ईश्वर शब्द वाचक पर भी है अपर भी है दोनों का वाचक ओम है तो संकेत इसलिए इतना विचार करना पड़ रहा है कि हमें लक्ष्य किसका करना है सगुण को नहीं निर्गुण को अच्छा कहा था परिधान का फल ये जो प्रत्यक्ष चेतन है वो स्वरूपाधिगम कर लेता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है कहा था लेकिन वे अंतराय है कौन इसे पहले कोई चर्चा ही नहीं है उसकी अतः के अंतराया ये से विक्षेपगा के पुनस्ते कियो इति ये अंतराय कौन है चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन कौन उनके नाम क्या है ये चित्र से विक्षेप का ते अथा ते के अंतराया के केपुनस्ते उनके नाम कौन है और वे कितने ये तीन बात बतानी है संख्या पर क्या वो के पुनस्ते? नाम परक है के अंतराया अंतराया कौन कौन है ये बताना है व्यादिथान संशय प्रमादाली भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्व अना चित्त ये जो नौ पदार्थ है आपकी चित्त में सदा विक्षेप को पैदा करने वाले व्याधि एक स्तान दो संशय तीन प्रमाद चार आलस्य पांच छह छ्रांति दर्शन सात अलब्ध भूमि तत्व आठ अनवस्त तत्व नौ ये ही अंतराय हैं जो चित्त में विक्षेप करने वाले अंतराय का लक्षण क्या है ये चित्त विक्षेप का ये अंतराय जो चित्त में विक्षेप पैदा करने वाले हैं वे ही अंतराय चित्त को अपनी एकाग्र भूमि में जा रहा है उसको वहां से हटा करके वापस विक्षेप में फेंक देने वाले का नाम अंतराय आप प्रयास कर रहे हैं एकाग्र भूमि में जाने के लिए अथवा एकाग्र में रहते हुए निरुद्ध में जाने चाह रहे हैं तो निरुद्ध से वापस लौटना भी विक्षेप ही है यह ना समझे कि विक्षेप नाम की भूमि जो है उसमें आने का नाम ही विक्षेप नहीं आप जहां भी वहां से नीचे उतरना विक्षेप है और आगे बढ़ना कल्याणकारी हो गया अविक्षेप है तो निरुद्ध भूमि भी आपने देखा समाज कितनी अवस्था बना दी है संवेग आसन दिया उसे मृदु मध्य अधिमात्र बना दिया उसे भी तो कई अवस्थाएं उत्तर अवस्थाएत आगे बढ़ते रहनी चाहिए अंत तक धर्म में समाधि होने तक और कहीं आप पहुंच गए निरुद्ध भूमि में निरुद्ध में भी आप जो है अधिमात्र में पहुंच गए और अधिमात्र में भी तीव्र संवेग अधिमात्र हो गए तीव्र संवेद अविधि मृदु तीव्र संवेद हो गए फिर वापस लौट आ गए मध्य तीव्र संवेग में तो वो भी विक्षेप मानना बढ़िए मृदु से मध्य मध्य से अधिमात्र की ओर यानी कि मृदु तीव्र संवेद अधिमात्र थे वहां से हट कर कहा मध्य संवेद में वो भी नीचे उतरना हुआ ना तीव्र संवेद से पहले भी तीन भाग गया। मृदु मध्य अधिमात्र भी पहले लिया हुआ उनमें नीचे क्यों उतरना भी वास्तव में क्या है विक्षेप ही है वो अंतराय का कारण है वे अंतरय क्या है उन्होंने एक एक करके गिना दिया व्याधि जो बीमारियां हैं ये आपको नीचे गिरा देते है आप पीठ में दर्द हो रहे तो बेचारा बैठेगा कैसे ध्यान में न्याधि तो सबसे बड़ा परेशानी पैदा करने वाला वस्तु है और उसे मानस व्याधि तो और शारीरिक व्याधि के, के लिए चलो कहीं बाम लगा लोगे कहीं कुछ कर दो कहीं इंजेक्शन ले लो कहीं गोली खा लो नहीं और मानसिक व्याधि है तब उसके तो कोई इलाज नहीं जो चीज उसके मन में घुस मेरे को ये चाहिए उसको लिए भी ना उसके मन शांत <laughs> होने वाला है ही नहीं जिसका पीछे पड़ा है वो जब तक नहीं मिलेगा बेचैन रहता है मानस व्याधि तो सबसे बड़ा बात है इनके उपाय विचार करेंगे आपका जो हो गया थोड़ा सा ये करना क्या उसको बोलते हैं स्यान को अकर्मण्यता प्रमाद और इसमें थोड़ा अंतर करनी पड़ेगी अकर्मण्यता आलसी अलग चीज है प्रमाद अलग चीज है स्न अलग चीज है स्न में जो है कर्म करना नहीं चाहता आलसी नहीं है लेकिन करना नहीं चाहता है और इसको प्रमाद कोटि में भी रखा जा सकता था लेकिन प्रमाद भी इसलिए नहीं है क्योंकि जानता भी नहीं है प्रमाद वह है कि जाना और फिर नहीं किया ना जान रहा है लेकिन करना नहीं चाहता आलसी भी नहीं है करना नहीं चाह रहा है ऐसी स्थिति में कहते हैं क्या है? आगे, आगे से कहेंगे संशय तो आप जानते ही हैं सभी प्रमाद हो गया जानते हुए न करना आलसी है जानते हुए न करने के साथ साथ और तम में चले जाना अविरती और अविरती हो गया आपका जो विराम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिस संसार के जल फंसा है उसे विश्रांति को प्राप्त करने की प्रयास ही नहीं करता वो अविरती हो गया चित्त का विषय संप्रयोग से हटना नहीं चित्त जो है किस विषय के साथ संबद्ध हो गया वहां से हटता नहीं उसको अविरती करती मैंने प्रत्याहार में गड़बड़ी हो गई प्रत्याहार नहीं कर पा रहा है इंद्रियां गई विषय में विषय कौन से इंद्रियों को वापस लेना हटा लेने का नाम वो हटता नहीं उसका नाम अविरती और भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन तो विपर्य ज्ञान अलब्ध भूमिकत्व बहुत प्रयास किया लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है इस वजह से वो खिन्न होकर छोड़ देता है है ना जैसे कई लोग होते हैं अरे देवता बेकार है इतने दिन से किया तीन साल से कुछ नहीं मिले देवता को पूजा करने से चलो दूसरी देवता पकड़ो राम ठीक ने कृष्ण को पकड़ो कृष्ण भी ठीक ने शिव को पकड़ा है जहां अगर तो गंगा किन्या तो, तो गंगा दास ऐसे हो जाते हैं जो तो उन लोगों के लिए कहते हैं कि भाई ये अलब्ब भूमिगत्व के कारण से दुर्दशा होती है और भूमि लाभ हुआ लाभ होने के बाद उसमें अवस्थिति हुई नहीं झलक मिली और फिर वापस लौटना पड़ गया ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है ये भी विक्षेप का कर कारण है अनवस्थिति तत्व चित्त विक्षेपी अंतराय भाष्य देखिए नव अंतराय चित्र से विक्षेप रहा नौ है ये अंतराय ये तो चित्त केन्द्र विक्षेप पैदा करने वाले हैं सहे चित्त वृत्ति पर भवंती और सब चित्त वृत्तियों के साथ साथ होते हैं उत्पन्न होते हैं न भवंती और इनके न होने पर विक्षेप हो भी, भी, भी नहीं होगा ये वृत्ति नहीं रहेगी न रहेगी बांस वृत्ति को ही निरोध कर डालो उसकी प्रक्रिया पढ़ ही रहे हैं आप क्योंकि ये होते हैं तो इनके साथ वो भी हो जाएंगे जैसी जैसे वृत्तियां बाहर जाती है वैसे साथ साथ इनमें से नौ में से कोई ना कोई फंसते रहता है नौ में से एक सदा के साथ यह ऐसी विचित्र बीमारी यहां है ये ये एक रहती ही है जब तक वृत्ति बहिर्मुख है जब तक वृत्ति जगत की ओर है जब तक वृत्ति जो प्रकृति से लेकर के नीचे तक किसी भी पदार्थ को चाहता है अलोक परलोक का तब तक इन आठ नौ में से कोई न कोई जरूर रहता है इसलिए इन वृत्तियों को ठप कर दो बाहर जाना बंद कर दो वही एकमात्र रास्ता है कि नौ प्रकार के से मुक्ति पाना नवंती पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता चित्तवृत्त इनके अभाव में पूर्वक सब चित्तवृत्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं उनमें सबसे पहले व्याधि धातु रसकरण कर्ण वैषम्यम व्याधि से तीन प्रकार के लेना है धातु वैषम्य व्याधि वात पित श्लेष बोधे धातु धात देना वात पित्त श्लेष्म जो है रोग उसको व्याधि कहते हैं दूसरा रस वैषम्य क्या है असित पित आहार परिणाम विशेष और सह आपने जो खाया पिया उससे बदहजमी आदमी हो गई गड़बड़ी हो गया तो उस कारण से भी जो होते स्थिति वो भी व्याधि कोटि में ही लेना रस वैषम्य आरंद में कर्ण वैषम्य इंद्रियों में वैषम्यता बढ़िया अधिकता एक दिन बीमारी हो गई दिखाई दे रही है सुनाई नहीं देता किसी को बुखार हो गया रसने में स्वाद नहीं सामने में बहुत बढ़िया माल है क्या करें नहीं परिस्थितियाँ ये सब क्या है कर्ण वैषम्यता इसे तीन प्रकार की क्षमता धातु हो गया वाद कफजन्य और रस कर्ण से अचित पीत परिणाम से दुष्परि परि है परिणाम से जन्य है और कर्ण का से इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न वैषमता से जन्नी है चित्त की अकर्मण्यता को कहते हैं चित्त के अंदर कर्म न करने के प्रति उदासीनता एक अलग चीज है उदासीनता फिर भी विवेकपूर्वक उदासीनता श्रेष्ठ अविवेकपूर्वक उदासीनता यहां पर है अविवेक पूर्वक उदासीनता वो हो गया संशय वैकोट विज्ञान से आदिति इधम एवं न एवं से आदिति कोट स्पर्शी जो विज्ञान होता है उसको तो संशय अर्थात न एवं ऐसा सोच करके छोड़ देना ये भी हो सकता है ऐसा भी, भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है करो ही मैं छोड़ो उसको तो इस तरह से जो है वो संशय कोटे फस करके जो है वह इस मार्ग को त्यागने वाले योग मार्ग में बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है सुन लिया कुंडली जागरण होती है तो बहुत अच्छा होता है लेकिन यदि थोड़ा सा करो तो पागल भी हो जाएगा अरे भाई फिर तो जो आना ही नहीं होगा तो छोड़ दो डर गया वही संशय हो गया ना दिमाग में तो फिर छोड़ देता तो वो भी इसलिए एक अंतराहे विघ्न है और प्रमादा समाज साधना नाम अभावना समाज की साधना के प्रतिभावना नहीं करता अप्रयत्न अकर्मणता में उदासीनता है यह सामाजिक चाहता नहीं कर तो रहा योग क्यों और भावना से नहीं करते तो हैं सभी लोग क्यों हम दुबले पतले सुंदर रहे ये विदेशी होते हैं हमने देखा बहुत ज्यादा औरतें विशेष रूप है ना वो चाहती इसलिए योग तो दुबले पतले सुंदर बने रहे पति प्रसन्न रहे मोटी हो जाएगी तो प्रसन्न हो जाता है हमारे यहाँ हमने हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता डबल ड्रम बन जाती तो भी पति <laughs> हमारे यहां तो पति छोड़ता ही नहीं पत्नी को चाहे डबल ड्रम हो चाहे दूरी रहे, रहने कुछ नहीं बढ़ता उन लोगों के यहां का तो बहुत परेशानी है इसलिए वो सब योग करते हैं अधिकतर मैंने समाधि लाभ की इच्छा से समाधि की साधनाओं की भावना न करना ही यह प्रमाण है आलसी क्या है काय से चित्त से चुरुत्व अप्रवृत्ति आलसी दो प्रकार की काय में गुरुत्व गया चित्त में गुरुत्व गया काय में गुड़ गए एक कफाद के कारण से भारी पन हो गया तो सवेरे चार बजे उठ रहे हैं पांच बजे उठ रहा है अब हड़बड़ा के चल देना है पाट में आना है ना कहीं तो नाश्ता के लिए जाना है कहीं चाय के लिए जाना है कहीं कहीं वो लफड़े हैं अब क्या करें उस चक्कर में सब छोड़ देता है तो कारण क्यों जगने में क्या आजकल के मौसमी ऐसे चार बजे बाधी नींद आती है बड़ा मुश्किल <laughs> कहीं को कम्बल नहीं छोड़ती है तो रजाए नहीं छोड़ती है क्या कर हम तो छोड़ना चाहते है इन वो नहीं छोड़ते ऐसी बात वास्तव में नहीं है खुद की कमी है यहाँ ये भी इसलिए के ले लिया काय काय का है है से जो गुरुत्व है और चित्त के अंदर भी गुरुत्व आता है तमोन के कारण अब चारो पी लिया क्या करेगा भांग खा लिया है नशा कर लिया कुछ तो चित्त भारी हो जाती उठना चाहे तो भी उठ के खड़ा नहीं हो सकता और किसी अन्यों की भी नशा कोई जरूरी नहीं है अन्य चीजों की जो नशा चढ़ती हो भी खराब होता है ना वस्तुओं की नशा होती है ना तो वो नशे में बैठा रह जाता है समय गवा लेता है मनोराज्य भी कहते ना उसको चित्त में मनोराज्य चल रहा है वो हिलता ही नहीं है घंटों बिता लेता बैठे बैठे फालतू इसे कहा कि चित्त के अंदर जो गुरुत्व किसी भी तत्व के कारण से आ जाए तमुगुण का आवेश हो जाए मनोराज निमित्तक हो चाने निमित्त हो वह भी बहुत बड़ा विघ्न होता है व्यक्ति को अपने हटा देता है अविरती चित्त से विषय संप्रयोगत्मा गर्द चित्त का विषय के साथ संबंध होने के बाद उसके प्रति अभिकांशा बने रहना वहां से हटना नहीं एक बार किसी विषय के संबंध कर लिया उसे थोड़ा सा सुख मिला और उसे हटना ही नहीं चाहता है। उसमें लगे रहना चाहे उसको कहते हैं अविरती लगे हैं। बार बार वही चाहने लगता है वही चाहने लगेगा तो फिर क्या होता है छूट जाती है मान लो आपने कहीं भाषण दे दिया बड़ा खुश हुआ लोग कर दे, थालियां बच गई माला पहना दिया दे, खूब देखते मिल गया फिर बार बार आपके मन में इच्छे कोई बुला गया हमको देखते <laughs> रहेगा कहां से बुलावा आएगा कहाँ हम जाएंगे बस वो अविरती चौबीस घंटा उसमें लग रहा है अंदर में जब बन जाता है मन में कि मेरे को कोई बुलावे मैं प्रवचन खोप दू मेरी मान्यता होते रहे तो ये जो इच्छा हो जग लग जाए वो कहते उस विषय के साथ अविरती हो गया आपका तो आप योग में कहा जाओगे तुम तो? और भ्रांति दर्शन गर्द कहते गृद अभिकांशा से अभिकांशा बनी रहे दर्शन विपर्य ज्ञान में करते हैं भ्रांति दर्शन सीधा साधा है विपर्य ज्ञान योग से मोक्ष नहीं होता योग से कोई लाभ नहीं होने वाला है पैसों से सब कुछ होता है ऐसे सोचता है दर्शन। अलग भूमि समाज भूमि लाभ बहुत प्रयास किया बीसों साल लगा दिया लेकिन समाज को झलक देने बड़ा दुखी हो जाता है इसलिए वो योग मार को त्याग देता है ये असावधानी है उस व्यक्ति का सावधान रहना पड़ता है और व्यक्ति को जो है ना प्रतीक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं हो व्यक्ति जरूर योग मार्ग में हो जाएगा और सबसे हम पहले बोल चुके हैं जितना वैराग्य होगा उतना ही शीघ्र उसको लाभ हो जाता है योग मार्ग इसे विभिन्न समाधि भूमियों की प्राप्ति के लिए मुख्य आधार जितनी अभ्यास की उसकी अपेक्षा से उससे ज्यादा वैराग्य का माता कि जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता तो उसके चित्त वास्तव समाज ला के लग ही नहीं सकता ढंग से वो तो पहले ही सोचने लगता यदि सिद्धियां मिल जाएगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा <laughs> पहले ही सोचने लगता है मैं ये कर रहा हूं तो जरूर मेरे को मिलेगा सिद्धि जब मिलेगी मैं ये करूंगा पहले तो प्लानिंग करने चालू कर दिया और सारा ठप्प हो जाता जैसे पूजा करने में सोचता ना पूजा कर रहा है तो भगवान प्रश्न होंगे लक्ष्मी मिलेगी तो ये करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा बेचार <laughs> तो हो गया कारणवश किसी भाग्यवश कारण किसी पुण्यवश किसी स्वतंत्र कृपा या गुरु की कृपा भगवान की कृपा से भूमि का लाभ हो गया समाधि में स्थित होगा पहुंच गया अनवस्थित लब्धाया भूम चित्त से अप्र भूमि का लाभ तो हो गया वह तो चित्त की प्रतिष्ठा नहीं हुई वहां से फिर गिरा समाधि प्रतिलंबे ही तद अवसितम और तभी समाधि के प्रति लाभ होने, होने पर ही उसमें अवसित हो जाना चाहिए वह न होना अनवस्थित नाम का एक है यदि एक चित्त विक्षेपा नव योगमला योग प्रतिपक्षा योगांतराया ये जो चित्त के विक्षेप हैं, इन नौ है कारण विक्षेप के प्रति यही योग में मल कहा जाता है योग के प्रतिरोधी है प्रति पक्षी है ये और इसलिए इनके योग के बाधक माने गए हैं इसलिए इनका नाम योग में अंतराय सबसे कह दिया गया है अब लेकिन विचार करना तो पड़ेगा तो बता दिया आपने नौ प्रकार की इनके उपाय तो बताया नहीं अल आपके प्रारे तो क्या करें जान बुझकी कोई बीमारी थोड़े ला रहा है आप चाहते हैं कि आपको बुखार हो जाए जुकाम हो जाए हार्ट अटैक हो जाए कौन चाहे कोई नहीं चाहता लेकिन आता तो ही है उपाय तो बताना चाहिए इन उपायों की चर्चा हम लोगों को पृथक करना पड़ता है क्योंकि आगे भी कोई सूत्र नहीं इस विषय में जैसे व्याधि का उपाय है व्याधि धातुज रसज है और कारण है तीनों प्रकार के व्याधियों के लिए उपाय विभिन्न होते हैं उपद्रवास तथा रोगान हित जीर्ण मितासना शांति परमेश्वर इसके उपाय बता दिया उपद्रवास तथा रोगान समस्त प्रकार के उपद्रवों को और रोगों को कैसे दूर करनी है हित जीर्ण मित आसना हितासन मितासन और जीर्णाशन होनी चाहिए ऐसी चीजों को खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है एक बार भी आपने कोई चीज खाया उससे आपके हित हुई तो सतर्क हो जाना कि अमुक चीज खाने से मेरे को योग में बाधा होता है इसे उस चीज को हम नहीं खाएंगे ये नहीं कि हाँ गोली भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा वो तो बिगाड़ने वाला काम है इसे तो हित भोजन करनी चाहिए हित भोजन का तात्पर्य क्या जीर्ण भी होना चाहिए सही ढंग से पचना चाहिए इन्हें कि बादाम खाना हित है लेकिन पचे नहीं तो क्या फायदा और पेट में पे गर्मी पैदा कर देगा तो हितकारी तो है क्योंकि बुद्धि को तेज करेगा सब कुछ कई लाभ है उसकी लेकिन लाभ की पक्ष उल्टा नुकसान किसी को होता है तो, तो पचे ही नहीं तब तो क्या होगा पर ऐसे में एक महात्मा जो है सोचा ठंड लगती थी और इसी में इस दान में मिल गया सबको सब एक, एक किलो का चौवन था उन्नीस सौ चौरासी की बात बता रहा हूँ उसका नाम शिवानंद था महाराष्ट्र का था बड़ा विचित्र उसने सोचा एक एक चम्मच रोज क्यों खाऊं <laughs> बहुत टाइम लगेगा पूरा शरीर में ताकत आने में <laughs> अरे जल्दी खाया जाए तो जल्दी ताकत आ जाएगा मन भी बड़ा प्रसन्न हो बहुत ताकत मिलेगी बहुत स्मृति बढ़ जाएगी उसने रात भर बैठ के खाते गया <laughs> और दो किलो दूध मंगा लिया था उसने दो किलो दूध थोड़ा दूध पी रहा है, थोड़ा। है करते, करते। एक किलो पूरा <laughs> उसके बाद नींद भी आ गई उसमें बेचारा सो गया सो के उठता क्या हाँ तो हाल था उसका तो बुरा हालत थोड़े फोड़े लालन बुरा जलन जलन जलन रा, रात भर के अंदर काम था खराब दूसरा इन सवेरे होते होते पूरा हालत हो गया था उसका अस्पताल न ले जाते तो गंगा जी चला गया होता वो इसलिए भाई हित भोजन तो है चवन है लेकिन उसका इतनी खाओ जो समय प्रकार से जीर्ण हो रस बने उसको शरीर में लग है यानी कि पूरा माल खा गए एक ही दिन इसलिए हित के साथ जीर्ण विशेषणा जीर्ण भी निर्णय सबके लिए अलग अलग इसलिए मित भोजन भी किसी किसको दस रोटी पच रहा है किसको को चार रोटी पचता है ये नहीं की जो चार रोटी पचा दे वो चार ही खाते तो मैं भी चार खाऊंगे तो बेचारा बुला हाथ में पहुंचेगा उसके शरीर तो और खराब हो जाएगी कि उसके शरीर ऐसे बनाया है ऊंट की उसको दस प्रतम तो चाहिए जैसा शरीर है इसे मित भोजन अपने शरीर के अनुसार आपको तय करना है कि चार रोटी की दो रोटी की दस रोटी की पांच रोटी की उतना तय करो और ये भी है ना कि एक ही रहता है हमेशा उतना ही खाना ये भी गलत है देख ना समय के हिसाब से अब दस रोटी खाने के बीस लड्डू भी खा रहा है तो कैसे चलेगा अरे बीस लड्डू खानी है, गया है तो उसे एक ही रोटी खा लेना दो मालपुआ मिल रहा है उसको बैलेंस करो हिसाब से संतुलित आहार उसका नाम मित आहार है हर व्यक्ति के शरीर के लिए अलग अलग होता है इसे क्या क्या करना है हित जीर्ण मित्त उपद्रवास्ता रोगांच ये तो हो गया व्याधि के समाधान अब अधि स्थान स्थान का समाधान क्या है यद्यपि ध्यान तो अकर्मण्यता जो स्थान है इसको त्याग क्या है विशेष प्रार्थना करनी चाहिए विशेष प्रार्थना करो संकल्प करो कि मैं अमुक को इतने समय के अंदर पूरा करूंगा अपने आप को नियमों में बांध लो अनुष्ठान के रूप ग्रहण कर तो स्वयं ही करोगे क्यों आपने बांध लिया हमें 48 दिन में इतना पूरा करना है तो आप अकर्मणता नहीं रहेगी अपने उसको पूरा करने के चक्र में कर्मण्य हो जाएगा इसलिए व्यक्ति को वीरवत्तर कर्म करने के कर्म में और ज्यादा जोर लगाना है और ज्यादा संकल्प को दृढ़ करना है विशेष प्रयास करना यही इसका उपाय और तीसरे नंबर में आता है आपका संशय संशय को दूर करने का रास्ता श्रवण और मणन और कोई रास्ता नहीं श्रवण और मणन के द्वारा बुद्धि को स्थिर करनी है संशय को दूर करना है और इसके लिए उपदेशता के सहवास संशय रहित विज्ञानवान गुरुजनों के शरण में जाना चाहिए पूछने पर खुद कोई वो संशय बना हुआ है तो क्या पढ़ाएगा आप गौर वही स्वयं भी आप संशय में हो और गए उसके बाद संशया तो फिर क्या हो जाएगा गुरु चरा दोनों मिलके महासंशय महासंशयी हो जाएंगे इसे कहते हैं कि संशयाद रहित तो विशिष्ट विज्ञानवान गुरुओं के पास ही जाना चाहिए जिसको वहा श्रोतम गुरु में वा, वा कह दिया केवल गुरु नहीं कहा श्रोतियम ब्रह्मष्टम चुम में वाभिगछित कहा बल ही ने लभ ये देखो कह रहे चौथे के लिए स्मृति इसका प्रतिपक्ष है प्रमाद के लिए प्रमाद को दूर कौन करेगा स्मृति कर्म जानते हैं विधि जानते हैं सब कुछ है लेकिन स्मृति गड़बड़ा जाती है सब कुछ प्रमाद हो जाता है गलत गलत कर जाता है पढ़ा तो था क्रम भूल गया कई बार हमने देखा पंडित पूरी पूजा पाठ करा दिया उधर जनु रह गया वो प्रमाद है जल्दबाजी के चक्कर में मंत्री छोड़ दे बीच में से जो चढ़ाया नहीं तो जो बच गए चढ़ा दो अवशिष्ट सर्वम समर्पयामी जो मंत्री याद आ गई क्या करें वो स्मृति गड़बड़ा गया ना इसे प्रमाद हो गया वो स्मृति को दूर कैसे करना ना यम माता बलहीन लभ्यो न चक तपसो वाप्य लिंग मुंड को परिषदी है इसमें भी वो कहता है इसलिए क्या करना चाहिए आपको बल को बढ़ाना चाहिए स्मृति बल को बढ़ाना चाहिए स्मृति बल को बढ़ाना चाहिए मेधा बल को बढ़ाना चाहिए प्रज्ञा बल को बढ़ाना चाहिए प्रज्ञा मेधा स्फूर्ति और ये चार विशेष तत्व हैं आपके बुद्धि का सामर्थ्यों में इन सामर्थ्यों को बढ़ाना चाहिए तभी जाकर के प्रमाद से बच सकेंगे उसके बाद आलसी में पूर्वक जवाब है मिताहार आलस्य दूर करना है इस शरीर का आलस्य तो दोनों प्रकार का भी हो सकती है तो शरीर आलसी के लिए कारण होता है आपको उल्टा सीधा ज्यादा खा जाना भंडारा बड़े ज्यादा खा लेते तो पाट भी नहीं आते क्यों भाई तो सो गया था क्यों सोया तो खीर खा गया खाओ मिताहार ही है आलस्य को दूर करने के रास्ता और दूसरा जागरण वेक पूर्वक जागरण करना है उससे भी आलस्य दूर होगी नींद आ रही तो लेटना नहीं बैठे रहो दो झपकी आ गई तीन झपकी आगे अपना फिर अब सही हो जाओगे लेट गया तो एक ही झपकी की बात ही बैठे रहना है तो जागृत रहना तीसरा उद्यम करो नहीं तो कुछ कुछ करो ना ध्यान नहीं लग रही है तो बाहर सफाई फैसना चालू कर दो तो, बाई शुद्धि करो धीरे अंत शुद्धि भी हो जाएगा तो उसे आलस से बच जाओ ये तीन ही है मिताहार जागरण और उद्यम ये तीन प्रक्रिया से आप आलस से बच सकते हैं अविरति मन चलाए गया किसी विषय में वहां से पीछे हट नहीं रहा है बार बार उसी को चाहने लगता है उसी के बारे में सोचने लगता है ये अविरति अविरती उसको दूर करना काम संकल्प वर्जना किसी भी विषय के साथ संबंध हो वहां संकल्प रूप संबंध करने के प्रयास नहीं स्वतः संबंध हो जाते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होती संकल्प पूर्वक किसी चीज की प्राप्ति करोगे तो उसमें आसक्ति होती आप इस संकल्प पूर्वक किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वह प्राप्त हो जाए इंद्रियों को फिर उसमें जरूर आसक्ति होगी इसलिए कोई भी चीज किसी भी चीज संकल्प ही मत करो संकल्प वर्जन काम विजयित संकल्प को वर्जन करने मात्र से ही काम पर विजय होगा कामना पर विजय होने का मतलब क्या है विषय में आ सकती नहीं होना अविरती दूर हो जाएगा स्वतः आ गया माल गया फिर भूल गए काम खत्म अब उसके लाइन में लगे रहे तो फिर बड़ा मुश्किल हार गए क्यूँकी वो गए ना प्रयास विशेष किए संकल्प पूर्वक प्रयास किए हैं अब स्वतः ही कोई लाके तो दे देता है मान लो आपके आश्रम में आगे कोई बांट गया राशन पानी अभी थोड़ी देखेंगे रोज वही पंद्रह तारीख आएगा नहीं अब देखिएगा ठीक है आ गया छक्का हो गया किनारा छुट्टी फिर आवे ना आवे कोई मतलब नहीं अभी एक आदमी मानो लगातार आवे हर एक तारीख आए हर पांच तारीख या दस को तो आवे फिर आप भी सोचते रहे आज वो आएगा गड़बड़ हो जाती है इस संकल्प पूर्वक किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रयास कभी नहीं करनी चाहिए नहीं तो वह अविवृति में फंसा रहेगा उस विषय से उसकी विरति नहीं हो सकती और भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन के लिए दूर के एक ही रास्ता है गुरुवचन और श्रुति वचनों में श्रद्धा भ्रांति दर्शन तभी दूर होना विपरीत ज्ञान शरीर आत्मा है वह आत्मा है ही नहीं है ऐसे बोलता जैसे सोचना होता है ऐसा भ्रांति दर्शन है आत बुद्धि भ्रांति ही उसके जो निरंतर जो चित्रवृत्ति में यदि होता है किसी को उसके लिए एक ही रास्ता है उसको यथा देवे तथा गुरु भक्ति यथा देवे, देवे परा भक्ति यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु कसीते ते क्यता प्रकाशन ते महात्मा श्वेता शत्रु है जैसा आप अपनी तो देवताओं के प्रति भावना रखते हैं उसी प्रकार श्रुतियों में और गुरुजनों में भक्ति रखनी पड़ेगी तभी उनके द्वारा कथित जो पदार्थ आपको सब वास्तविक तत्व का प्रकाशन कर देता है संशय और भ्रांति दर्शन दोनों ही नाश हो जाता है तो संशय का भी साधन वही है गुरु और श्रुति का श्रवण और भ्रांति दर्शन के भी वही साधन है श्रुति और गुरु में भक्ति इतना ही अंतर है तो वह श्रवण करनी है या भक्ति करना श्रद्धा रखनी है और अंतिम दो जो आते हैं उनकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है अलब्ध भूमिकत्व के लिए जवाब पहले दे चुके हैं दीर्घकाल निरंतर सत्कार आशे तो दृढ़ भूमिपत्व व्यक्ति के लिए दीर्घकाल करनी पड़ेगी निरंतर करना पड़ेगा सत्कार पूर्वक अपनी साधनाओं की सेवन करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को अवश्य ही भूमि का लाभ होगा अलब्ध भूमि का रूपये उसका दूर हो जाता है और लब्ध भूमि अनुस्थिति है उस स्थिति कैसे लाया जाए उसके बीच जवाब वही है और आगे लगातार करते ही रहो पहुप हो गए नहीं लगे रहना है तब जाकर के जो प्राप्त हुआ है उस स्थिति बनी रहेगी समाज के क्षण के अनुभव हो गया वहां से निकलाए पर दुनिया में लग गए ऐसा नहीं समाज लाभ हुआ है वहां से निकल ले तो फिर वापस समाज के लिए प्रयास करो दीर्घ काल निरंतर वो करते ही रहना है तो अपने आप अवश्य ही अलब्ध भूमिक और आपके अनुचित इन दोनों का जवाब एक ही है दीर्घ काल निरंतर कार्य जो पूर्व इसी क्षेत्र में कहा हुआ है इस प्रकार से नव अंतराय और उनके उपाय आपने जाना